नु उक्ते प्रकार अद्वैत युक्त पूर्वपक्ष आशंका करता है निर्दांत वाकोट्यंत्रो ऐसी अद्वैत सिद्धि युक्ति से होती है अनुभूति से नहीं होगी ऐसा किसी ने कहा पूर्व पक्षी थी चेत वदा, हम आपसे पूछते हैं जो मैंने युक्ति से सिद्ध किया आपने आपने कहा आपने मान लिया ना मैंने युक्ति से सिद्ध किया है आपको ये मालूम होना चाहिए कोई भी चीज युक्ति से सिद्ध होता है वह दृष्टांत के बिना नहीं होता युक्ति से सिद्ध करना है तो इस युक्ति का आधार को तो दृष्टान्त देना पड़ता कहाँ उस युक्ति को पहले ग्रहण किया है जिसके उसके आधार पर आप अमुख लगा रहे हो उस युक्ति को और वहां पर सिद्ध कर रहे हो मैंने जो युक्ति से सिद्ध किया है इसे युक्ति सिद्ध करने के बाद यदि आप निर्दान तो वज तो व्याघत दोष हो जाएगा जिसे मेरी जीवा नहीं है तो नहीं तीसरे कहते हैं कि देखो निर्दृष्टांत को युक्ति होता नहीं है इसे युक्ति से सिद्ध है ऐसे कहने के बाद दृष्टांत अभावार्थ ये कहना कुछ अनुभव नहीं होता दृष्टांत अभावार्थ अनुभव नहीं होता ये कहना बिल्कुल गलत है और सदृष्टानता व कोट्यंत्र मत्रो तीन पक्ष उठाए पहले निर्दानांत व सदृष्ट कोट्यंत्र व तीसरा पक्ष तो हो ही नहीं सकता युक्ति से असंबद्ध हो जाए युक्ति के लिए दृष्टान्त तो बहुत जरूरी है इसे कहते अत्र नो। जवाब ही दे दिया तीसरा पक्ष तो हो नहीं सकता पहला पक्ष खंडन अगले श्लोक में करेंगे अद्वित सिद्धि युक्ति वित्युक्तम अद्वित सिद्धि युक्ति से आपने किया है ये जो आपने कहा और विकल्प असत अनुपन्नम विकल्प पूर्वक हम विचार करके देखते हैं तो आपका यह कथन उत्पन्न नहीं होगा सिद्धांती ऐसे मानता हुआ एक युक्ति का विकल्प सिद्धांत उत्थापन करता है विकल्प विकल्पता नहीं है क्योंकि तीन पर्सन भी उठा दिया निर्दान अन्य कोटिंद्रम और कोटिंद्र का निराकरण भी कर दिया नो कह दिया तीसरा पक्ष हो ही नहीं सकता है प्रथम पक्ष हम सोपहा और प्रथम पक्ष को मजाक उड़ाते हुए खंडन कर दिया कि जैसे वजह का मम ममो जीवन कथन के समान कार्य हो निर्दिष्टांत तो सन अपनी युक्तियां मेरी कथम तो जीवा नहीं तो बोल कैसे रह रहे हो ये दृष्टांत तो नहीं है तो युक्ति से सिद्ध हो गया कैसे कह रहे हो सिमिलरिटी है ना जीवा नहीं है तो बोल कैसे लगा रहे हैं आप यदि दृष्टांत नहीं है युक्ति से कैसे हुआ वह तो व्याग्रत दोष में ऐसे ही होता है नानुभूतिर्ण दृष्टान्त यदि युक्तिस्तु शोभते सदृष्टान्त पक्षे तो दृष्टान्तम वे मतम नानुभूतिर्ण दृष्टान्त अनुभूति नहीं हो रही है इसलिए क्योंकि दृष्टान्त नहीं है ऐसा जो कह रहे हो आप से युक्ति सोहबत है ऐसी युक्ति अत्यंत शोभनीय है आपके लिए ही अर्थात क्या मजाक उड़ा रहे हैं आप जैसे लोगों के लिए बहुत शोभनीय है अब तो महान है, है? बिना जीवा के बोलते हो आप कमाल है आपकी बिना जीवा के बोलने वाला महान तो होगा ही अपने आप को घूंगा घोषित करो और भाषण दे दे प्रिंट कर दे मैं गूंगा हूं और भाषण दे रहा है तो महान ही तो होगा वो उसी प्रकार आप भी महान हो और एक दृष्टांत ही नहीं है युक्ति से सिद्ध हो गया और अनुभूति नहीं हो रही है आप तो। बताओ उभयमत होने से दृष्टान्त और उभयमत दृष्टान्त दे नहीं सकते अद्वे दूसरा ही कहा दृष्टान दूसरा ही नहीं जो दृष्टांत कहा मिलेगा यही तो बार बार लोग हमसे पूछते हैं आत्मा का लिए दृष्टान्त तो कहाँ से दृष्टान देंगे ये तो गगन वत वगैरह केवल अनुमान में यह किंचित को लेकर कह दिया जाता है नहीं जब द्वितीय है ही नहीं तो दृष्टांत कहां से मिलेगा एकमे एक वितीय वस्तु में दृष्टान्त किसको कहेंगे पक्ष भिन्न वस्तु द्वितीय वस्तु होना चाहिए तभी तो उसको दृष्टांत कहा जाएगा तो दृष्टांत कहां से आ इसलिए हमारे मत में भी अनुकूल हो ऐसा दृष्टान्त बोल रहे इसीलिए उसको दृष्टान्त वे मतम अद्विशि युक्त में तावत नुक्ति दृष्टान न किसिद्धि युक्ति से ही है ऐसे कहा करके अनुभूति जो है अनुभूति स्थावत न अनुभूति को स्वीकार नहीं कर रहे हो ये आपकी वही बात है जैसे कह दे कोई कि मेरे पे युवा नहीं है और बोलने लग जाए और युक्ति जो होती है हमेशा दृष्टांत प्रश्न मंत्री ने न किंचित साधित युक्ति का नियम है दृष्टांत के बिना वह कोई चीज को सिद्ध ही नहीं कर सकता। कोई भी युक्ति हो उसके लिए पीछे एक दृष्टांत जरूर होगा दृष्टांत पर आधारित होकर के युक्तियां साबित हुई हैं और उन युक्तियों पर लगा करके आप अन्यत्र सिद्धांत को स्थापित कर देते हैं ये व्यवस्था है न दृष्टांत युक्ति प्रयुक्ता दृष्टान्त नहीं है ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल आयुक्त ही है कि भाव द्वितीय विकल्प उभयवा दृष्टान्त विकल्प क्या है वो सतृष्टान्तावातावा में प्रवेश बोल रहे हैं उभय वाय संपन्न स्वीकृत अनुमत ऐसा दृष्टान्त कहना होगा जो असंभव है तब पूर्व कहेगा ठीक है हम तो दृष्टांत के द्वारा साबित कर देते हैं दृष्टांत निकाल लेगा क्या दृष्टान्त होना है दृष्टान्त नहीं वो अद्वैत साधना संगति पूर्ववादी पूर्ववादि कहता है फिर तो दृष्टांत के द्वारा अद्वैत घोषित कर दूंगा कहा दृष्टांत दे रहा है वो प्रलय अद्वैत प्रलयोद्वैत अनुपलबे न सुप्तिवत्त चेत सुद्वैत दृष्टान्त मीरय अद्वैत प्रलय प्रलय कैसा है अद्वैतात्मक लय कैसा है अद्वैतात्मक क्यों द्वैत अनुपलब्ध द्वैत की उपलब्धि प्रलय कैसा है अद्वैत है क्यों द्वैत उपलब्ध ना होने से सुषिप्त असमान बिल्कुल अनुमान में कहीं कोई दोष नहीं है परफेक्ट लेकिन हम इसलिए खंडन कैसे करेंगे इसका ताकि जो तुमने दृष्टांत दिया ना वो कैसे सिद्ध हो वो अद्वित कैसे सिद्ध करोगेगा अपनी होदशुप्ति में नहीं जानते भात आएगी ना फादी चेत ऐसे कहते हो सुशुप्ति रद्व इतने दृष्टांत मेरे चलो सुसिप्ति अद्वैत इसमें कौन सा बताओ अद्वैता द्वैत दृष्टान अनुपल्भा कैसी है अद्वैत है क्यों द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है क्या देवा? इसे कभी की सिद्धि कर नहीं सकता कोई फंस जाएगा प्रलयो द्वैत रहित तो मोहती प्रलय कैसा है द्वैत रहित हो सकता है क्यों द्वैत अनुपलब्धि कि द्वैत अनुपलब्धि वाला होने से जो यो यो द्वैता अनुपलब्धि वाला हुआ करता है वह वह द्वैत रहता है जैसे कि स्वाप सुषुप्ति एवं साधेता ऐसा अनुमान के रसित करता हुआ उस पूर्व पक्षी से मैं पूछूंगा तब सुप्तिर दृष्टान्त पर सु दृष्टांत आपने बनाया है खुद की दृष्टांत बनाया या दूसरे की शिव शक्ति दृष्टांत बना रहे हो आद्य तस्या परम प्रत्य सिद्धत्व समस्या होगी आपकी शिव शक्ति आपके लिए सिद्ध है न तो उभयत दृष्टांत कहा बना दूसरे को आपकी की सिद्ध है क्या दूसरा क्या जाना आपकी की शक्ति अद्वैत है कि द्वैत है उभयत स्वीकृत मैंने उभय के अनुभव का विषय होनी चाहिए ऐसा दृष्टान ढूंढना पड़ेगा ना आपकी उभय को अनुभव का विषय नहीं बन सकता आप नहीं हो सकती। उसी परंपरा सिद्धा लानी पड़ेगी और जो दृष्टान वो कैसे सिद्ध हुआ उसके लिए और दृष्टान लानी पड़ेगी तो फंस जाओगे और अरे मेरी के लिए पर दृष्टान बना दूंगा ना नो परसुप्ति में दृष्टांत? परसुप्ति को भी दृष्टान बना दूंगा यदि आशंक है तो कहते हैं कि नहीं हो सकता दृष्टान परसुप्तिश्चे अहो तो ते कौशल महत् सुम न वेत्य कथा दृष्टान्त में परसुशुप्ति को बना दूंगा कहा थे, ओ, ओ, बहुत कुशल तुम युक्ति देने अनुमान बनाने वाले हो भाई है? आप बहुत ही अनुमान बनाने में कुशल आदमी हो ऐसे कुशल तो आपके पास है जो खुद अज्ञानी होते हुए दूसरे के ज्ञान को नापने लग गए आजकल कल तो लोग हैं, खुद तो अज्ञानी हैं और दूसरों के ज्ञान को नापने लगते हैं सबका यही हाल है इसलिए कहते कि देखो या व्यक्ति जो अपनी को ही नहीं जान पाया वह व्यक्ति पर तो का ऐसे व्यक्ति का में जानकारी कैसे हो पाएगा वह द्वैत है कि द्वैतात्मक कैसा है कैसा नहीं कैसे जान पाएगा कोई इसलिए न स्वशुक्ति दृष्टान्त हो सकता है न पर शिप्ति हो सकता है स्वशक्ति से नहीं होगा पर व्यक्ति नहीं जानता उभ मत सम्मत नहीं हुआ नहीं हो सकता है, तो है जो बोलने वाला ही बनाने वाला उसको नहीं जानता तभीत नहीं हुआ ना हमारी शिप्ति को वो नहीं जानता है, तो को मैं नहीं जानता है। जानने कोई ही नहीं ऐसा कोई, कोई है, दोनों सो जाए दोनों जाने ऐसी है कोई दोनों के दोनों ऐसे एक विलक्षण अनुभव कर पाता है कोई नहीं हो सकता सबके अपनी अपनी सुप्ति अलग अलग होती है अनुभव है ना क्योंकि क्या गाने के लिए श्रुप का लक्षण क्या सर्वेंद्र का शमन हो गया वो, वो सभी में समान रूपये न है लेकिन समान रूपये न सभी को निंद नहीं आती है आती है क्या किसको ज्यादा किसको कम है किसको है ही नहीं गोली खाता है किसी को इतना ज्यादा होता है ना चाहते हुए होते ही रहता है करेगा क्या बड़ा परेशान न चाहते हुए भी होते रहता है दर, क्या करूँगा चाहते हैं नहीं पूजा पाठ बैठे जब पे बैठे नहीं आना चाहिए तो वही आने लगेगा पड़ रहे हैं नींद नहीं आना चाहिए तो यही नींद आने लगेगा अब कोई ऐसा है चौबीस घंटा जगह ही रह जा रहा है नींद नहीं आती परेशान है वगैरह क्या करूँ वो गोलियाँ खा खा करके सोता है सब तरह की दुनिया में है क्या करें? इसी का नाम तो संसार है दुखी में दुख दुखिया संसार है ज्यादा नींद आ रहा है तो दुखी है नींद नहीं आ रहा है तो दुखी है नींद ठीक है तो भी दुखी होता है आदमी ठीक क्यों है समस्या है बड़ा कमाल है बिल्कुल बिलकुल चल रहा है हमारी गाड़ी ऐसे कैसे हो सकता है <laughs> आदमी स्वस्थ तो है तो परेशान है अस्वस्थ है तो परेशान है स्वस्थ तो खुद आश्चर्य करते सबका शरीर बीमार होता है हम लोग कोई बुखार ही नहीं है, है। बुखार कैसा होता है देखना चाहिए ना बुखार कैसा होता है परेशान है बुखार उसका नहीं आती परेशान ये दुनिया ऐसा ही चित्र है ऐसे ही है पता ही नहीं तो है हाँ हाँ आपको लगता है ऐसे लेकिन वो अनुभव करना चाहूंगा इस चीज को मैं दुख तो कैसा होता बुखार <laughs> कैसा होता हमसे तो दो तीन लोग ऐसे हैं मिल चुके हैं जो हैं इस बात को कि भाई हमें समझ में नहीं आते बुखार होता कैसे समझ नहीं आती हम चाहते हैं बुखार आ जावे हमको एक बार तो कम समे हम अनुभव तो खरे बुखार क्या होता है, नहीं समझ है। उनके बीच बड़ी समस्या हो रखी और हमने उनको कहा ऐसे करना पड़ेगा आपको जो है मच्छरों के बीच आप कहीं भी लेटाओ कुछ भी करो बुखार नांग का चीज़ को आता नहीं इसे परेशान और महात्मा ने सुना ओंकारेश्वर में जो भी जाता है सबको मलेरिया होता है मतलब मलेरिया बुखार होता ही है तो गया वो हाँ चलो वहां जाते हैं जरूर बुखार आएगा मेरे को मलेरिया बुखार आएगा ना अनुभव आएगा मेरे को तो गया हो वहाँ पे बेहज छः महीना रहा बुखार ना चीज़ नहीं आएगी परेशान क्या यहाँ रहकर भी फायदा नहीं हुआ बुखार आए ही नहीं हो रहा क्या करें तो आदमी बुखार की तलाश में भाग रहा है ऐसे भी चित्र लोगे दुनिया और आप बुखार से परेशान बार बार आवे तो परेशान हो जाते हैं इंजेक्शन लिखते रहना पड़ता है बड़ा मुश्किल है संसार तो हमने देखा है कि सब परेशान जो स्वस्थ है वो परेशान है जो अस्वस्थ है सब कोई प्रकट करता कोई नहीं प्रकट करता बात अलग लेकिन सब परेशान इसे कहते स्वशुक्ति भी दृष्टान हो सकता पर आपके लिए अप्रसिद्ध है जैसे आपकी उसके दृष्टानीकरण सिद्धांति दृष्टान्त करना पर आपके द्वारा असंभव है इसलिए कौशल महादि योग्येण व्यक्ति, एक तरफ से आपने क्या कहा उसकी मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है तो इस ना, जिसे हमारे पर आप से हुआ पर शुष्ति भी युक्ति सिद्ध हो रहा है अनुभूति से नहीं हो रही है वही हाल हो गया यो भगवान सुप्त अनुभव गम्यंगी कारण आप ऐसे जो हैं सुशुप्ति को अनुभव गंभी नहीं स्वीकार कर पा रहे हो तो स्व सुशुप्ति में पिन्न व्यक्ति फिर तस्वुपति तो को नहीं जान पाओगे अनुमान के द्वारा आपने कर ना स्वप्ति ही अद्वैतात्मिका स्वीति कैसी है अद्वैत है द्वैत अनुपल बात पर सुशुप्ति बना रहा था अनुमान अपनी सुशुप्ति को भी अनुभव नहीं कर पा रहा है और अपनी सुशक्ति को अनुमान सिद्ध करना चाहता है मेरी सुशक्ति कैसी है अद्वैतात्मिका है क्यों द्वैत उपलब्ध न जिसकी किसके समान उसकी के समान। जो व्यक्ति अपने को भी अनुभव नहीं कर सकता उसको भी अनुमान करने चला, और अनुमान में ऐसा सुशक्ति है जिसको गुण जानता ही नहीं है वो कैसा होता है पर तो सुशिप्ति को दृष्टान्त बना करके प्रणय में अद्वित कर सकते हो अर्थात ही असंभव है ही अतएव युक्ति के द्वारा कथन करना ही गलत है तो अनुभूति सिद्ध ज्ञान नक्तम परस ज्ञान नहीं हो पाएगा इस विषय में क्या कहने की आवश्यकता है न अनुमान परशुप्ति सिद्धि है भाई अनुमान उल्टा करेंगे फिर हिमदा परसुशुप्ति विवाद जब पर सु कैसी है अद्वैतात्मिका है उदाहर तो सुषुप्ते स्वप्रभत्म बला आपने अपनी सुशुक्ति सब प्रकार स्वीकार कर लिया इसका मन लगभग आपकी अपनी सुशक्ति अद्वैतात्मक था आपको कैसे जानकारी जान हुई कौन से प्रमाण से आपके अपनी शक्ति अद्वैतात्मक थी द्वैत का उपलब्धि नहीं रहा वहां यह आपको कैसे पता चला कि कोई इंद्रियां तो थे नहीं कोई प्रमाण नहीं था आपके पास जानने का जानने का जितनी भी साधन है सारे साधन समय ठप हो रखा है तो आपने जाना कैसे इसलिए आपको मानना पड़ेगा आपकी सुशक्ति आपकी सब प्रकाशात्मक अतए मालूम नहीं तो नहीं मालूम हो सकता है तो स्वप्रकाशात्मक तत्व को सुशक्ति में आपने माने भी ना आपको स्वयं को जानकर आप शक्ति के बारे में हो नहीं सकता है स्व प्रकाश की अनुभूति आपने मान लिया अद्वैत की अनुभूति आपने मान लिया स्वयं की सुशक्ति में इसलिए आपका कथन स्वयं के द्वारा खंडित हो गया ना अद्वैत किसी सिद्ध हुआ अनुभूति नहीं है यह खंडन हो गया पर भाई निश्चय क्या अनुमान कर रहे वो पर सुतौ निश्चे तत्वा जैसा मेरा है विमद पर भविमर प्राणादिम प्राणादि निश्चे तत्व मद्भति अनुमात विवाद पर परपुरुष कैसा है सुषिप्ति वाला है विवाद आसो जब पर्चे पर लेटा पड़ा अभी सोया पड़ा है ना उसे ये जो आदमी है कैसा ही आदमी सोया हुआ है क्यों आपने कैसे जाने सोया हुआ है कि प्राणाजी वाला होता अभी कोई चेष्टा नहीं दिखाई दे रहा उसमें मेरे जैसे अद आप जब पढ़े हुए थे लेटे हुए प्राण वाला होता निश्चिस्त थे अच्छा अपने आप को जान लिए थे मैं सु हूँ स्वयं को विस्टार बना दिया उसने बने में मतलब क्या है स्वयं वह जान रहा है मैं जब सो रहा था मैं प्राणादि वाला होता तो चेष्टा रही होकर करके सुशुद्ध था ये उस समय की अनुभूति को स्वीकार करना है एवं तर्री तब सत्य है स्व प्रकाश तुम परिशिष्य फिर तो आपकी अपनी सुशुक्ति स्व प्रकाश है यह साबित हो गया तदा मैंने तर्री मां प्रति सुशुक्ति उदाहरण तो मेरे प्रति सुब्त को उदाहरण देता हुआ स्वश्धान देता हुआ करतो हो ते है आपके अपनेकाशोत्तम बलात्तिविधि का उदाहरण साबित हो गया अपना अद्वैत का अनुभूति किया है इसलिए अनुभूति का विषय अद्वैत है चलिए तो नहीं है तब पूर्व पक्ष कथम बलात्व क्या ऐसे कैसे हो गया स्वप्रकाशित हो गया कैसे कह दिया आपने अरे हम भी आपको और तरीके से जान लिया मान लो अरे भाई और तरीके से तुम जान ही नहीं सकते हो ना आप जो सोए रहते हो आप अपनी हालात को किस तरीके से जानोगे किन साधनों से जानोगे मैं कैसे पड़ा हुआ हूं आपको मालूम कैसे होगा आप कुछ पता नहीं दे कपड़ा कहाँ गया नहीं ओढ़ओढ़ के सो जाते हैं और ठंड के बाद पीछे जग जाना पड़ता है जा इधर हो गए, वो हो गई ऊपर उधर गया गया हाथ आ गया पैर बाहर बाहर आ हाथ होश खाते पीते गड़बड़ तो लुढ़क जाते इधर उधर इधर उधर तो फुल जाता है सारा उधर उधर हो जाता है, है? अंदर गड़बड़ करते है तो क्या करेगा आदमी उधर लुढ़कना परेशान हो जाता है लुढ़कते रहता है कभी दाया तो कहीं बाया आधे होश में हो, तभी होता है।, तो है ना वो चेष्टा हो रही है पूर्ण श्री नहीं है पूर्ण शिविर चेष्टा नहीं हो सकती है अर्धशि अर्धक्ति अवस्था में ही आपको अपने बारे में पता नहीं क्या हो रहा है, है? मालूम रहता है नहीं मालूम होता है कम्बल कहाँ जा रहा क्या हो तो रहा पूर्ण शिष्ट नğ...... कथा क्या है कहने क्या जरूरत है वहां निश्चेष बिल्कुल इसे कहते कि देखो नेन्द्रियाणी न दृष्टांत तथा करो दिदाम इदमेव स्व प्रभक्तम यदानम साधन विना ने वह कोई इंद्रिया साधन नहीं जिसे अपने आप को जान पाओ कि हम कैसे पड़े हुए न दृष्टांत इसका मतलब क्या हुआ अद्वित की स्थिति में कोई दृष्टांत नहीं तो फिर भी आप उस सुषिप्ति को अंगीकार कर स्वीकार कर रहे हो यस्या। क्या साबित करता है का नाम क्या साधन साधनों के बिना ही जो प्रकाशित हो जाने का नाम ही सब प्रकाशिप्ति ग्राहक आंद्रियानी न सन्ती सुषिप्ति को ग्रहण करने वाले कोई इंद्रिय नहीं होते स्व स्वकारणे विलीनता क्योंकि उस समय वे सब अपने अपने में विलीन होकर के बैठे हुए हैं दृष्टान और विषय में सर कोई दृष्टांत भी ऐसा आप दे नहीं सकते हो पर प्रसिद्धत्व तत्व स्व पर शुशक्ति अप्रसिद्ध है यह बात तले कहा जा चुका है तथापि तम सुप्ति अंगी करोशी फिर भी ऐसी विलक्षण शक्ति को आप स्वीकार कर रहे हो एवं सती ऐसा मान लेने पर यह स्वीकृत किया गया है क्या बिना ज्ञान साधन मंत्रेना भानम प्रकाशन स्वप्रवत साधनों के बिना ज्ञान के साधनों के बिना जो भान होना प्रकाशित होना इसी का नाम स्वप्रकाशक सुशुक्ति के द्वारा सिद्ध हो रहा है अत्र अयम प्रयोग अर्थात यहां सिद्धांति ने अनुमान बना क्या ना माने सुशक्ति स्वप्रकाश सुशक्ति कैसी है स्वप्रकाश आत्मिका होती है क्यों असत्विज्ञान साधनेशो मानता ज्ञान के साधन न रहते वे भी वह क्या हो रहा है उसमें आपको प्रकाशित हुआ है अतए वह उसकी स्मृति हुई ना बाद में स्मृति कहां से होगी यदि उस समय प्रकाशित नहीं होता अनुभूति नहीं होती संस्कार बनेगा नहीं संस्कार के ना बाद स्मृति नहीं होगी अहम सुगम ये जो स्मृति हो रही है मन इतनी इस विषय का वहां प्रकाशन हुआ था उसी समय भान नहीं हुआ उस समय आपको विशिष्ट रूप में भान नहीं हुआ सागरों के समय भान हुआ है लेकिन तो विशिष्ट रूप में भान नहीं हो रहा आप उसको विशेष रूप में न मैं इसको जान रहा हूं ऐसे उस समय आप नहीं बोल पाते जैसा इधानीम घट मश्यामी इधानी घटम अहम पश्चिया जिस बार होता है इधानीम सुबह ऐसी काल सृष्टि के बारे में आप नहीं बोल पाते इसलिए कहते हैं इसमें दृष्टांत क्या देना पड़ता है अलग अलग मतों के दृष्टांत सांख्य सांख्या सांख्यम के द्वारा आत्मा के समान समझो उनके भी आत्मा स्वप्रकाश है अथवा प्राभा करा संवेदनावत्त आगे देखिए प्राभा के द्वारा ज्ञान के समान ज्ञान का स्वप्रकाश समान बौद्ध साख्यामतमत अर्थवाण आत्मा के समान समझाओ इस प्रकार से सेवादास्पद लोगों के साथ जिनके विवाद खड़ा हो जाए उन उनके साथ दृष्टांत भी दे दिया गया इत प्रलय से दृष्टान्तन उदाहरण अद्वित प्रसात इस प्रकार प्रलय के लिए दृष्टान्त रूपे प्रस्तुत किया गया जो उदाहरण सुशक्ति थी उसको दो बात सिद्ध कर दिया उसमें वह अद्वैत है और वो स्वप्रकाश है तथ्य अब उसी में सुख को भी सिद्ध कर देना है सुख प्रसाद पूर्व पक्षी आकांक्षा उत्थापित सुख को सिद्ध करना है ना अभिमान तो का प्रदान सिद्ध हो जाएगा इसीलिए सुख संप्रसाधन से सिद्धि करने के लिए पहले पूर्व पक्षी में उसके प्रति को उत्थापन करवाते प्रभुत् वध सुखम कथम श्रृणु दुखम दादास्ती तथस्ते शिष्य ते सुखम हम पूर्व पक्षी से पूछ रहे हैं ज्ञान बुझ करके सिद्धांत पूछता है चलो बाय ठीक है आस्था किम आस्ताम अद्वैत स्व प्रभु सुशक्ति अद्वैतात्मिका है और स्वप्रकाशात्मिका है यह बात हो वे लेकिन ये बात बताओ मुझे सुषुप्त में सुख कैसे होता है में आपसे बोलते हैं सुखन बुद्ध कैसे हो रही है बड़ी समस्या है क्योंकि न्याय का दिन बिना विषयों का सुख अनुभव मानते ही नहीं है और वहां कोई विषय ही नहीं तो सुखनभोग कैसे हो रहा है बड़ा झंझट हो गया ना आपने बिना काम चलेगा क्योंकि उस समय जो सुख अनुभव हो रहा है वो किस चीज का सुख अनुभव हो रहा है? कोई को ग्रहण नहीं कर रहे हैं आप उसका आनंद तो नहीं आ रहा है ना आपने बढ़िया नया रजा पह के सो रहे हैं उसका भी भानवा नहीं है सोते वक्त तो आप पहले वो जानकर सो रहे थे ना उससे तो नहीं थी ना जो ओढ़ रहे थे जब मैं मालूम था आपको नया रजा ओढ़ रहा हूँ ये सब ज्ञान कल सुषुप्ति तो है नहीं और कल तो ज्ञान रह जाता है और रजा ही कार होता है ये पता नहीं चलता पूर्व पक्षी जवाब देते सुनो सुनो मैं भी बताता हूँ तुमको नहीं समझ में आ रही ना मैं तुमको जवाब दे वहां सुख कैसे होता है पूर्व पक्षी जवाब दे रहा है सुख कैसे होता है कहा नास्ती क्योंकि उसे दुख का भाव अनुभव हो रहा दुख का भाव का अनुभूति को लेकर के हम सुख का अनुमान कर लेंगे तदा नास्ति, तथस्ते शिष्य इसलिए हम वहां सुख का परिशेष मान लेते हैं अनुमान सिद्ध करेंगे दुख का अन्वान अन्वान भाव सुशक्ति सुखमयम सुखात्मिका बहुत कदा दुख का दुख अनुपलब्धात दुख का अनुपलब्धि से तो इसी प्रकार से। तदानीम असत्व सुखमेव परिशीष्य प्रति कौन है, सुखान होता है नहीं। का बाद में, का का दुख विरोधी वो वो समय नहीं था तदाइम असत्व न होने से सुखमेव परिशीष्य सुखे सुख प्रकाश तमसो रीवा परस्पर विरोधित सुख और दोनों प्रकाश और अंधकार के समान परस्पर विरोधी होने के कारण दुखा भावे सुखमेविपेयम दुख के अभाव में सुख को ही स्वीकार करना पड़ता है लेकिन अब हम उसे पूछेंगे से कैसे किया आपने दुख का अभाव था जाना अभाव प्रति पृथ्वी का उस अधिकरण में अग्रण होना चाहिए आपने दुख कहा देखा किसी अधिकरण में देखा होगा जैसे को कहा देखा आत्मा में देखा सी काल में क्या दुखा भाव को आत्मा में देख रहे हो जो आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है आपको अधिकरण का बिना अधिकरण का दुखा भाव को देखा कहा आपने का अभाव यदि आपको अनुभव आ रहा है तो किस अधिकार में कोई भी अभाव हो किस किसी न किसी अधिकरण में तो देखोगे कि नहीं देखोगे अधिकार के बना अभाव का ग्रहण हो जाएगा क्या कोई नहीं सकता देखो सुप्त सुखो दुख का दुख का अभाव है इसमें क्या प्रमाण है तो आपको कहना पड़ेगा श्रुति और अनुभव श्रुति कहती है इसे मानना पड़ेगा अनुभव से सिद्ध होगा अंध सन्ध सी सुषुप्त दुखा किन सुखी क्या प्रमाण है ऐसे कर बताते आकांक्षा पूर्व है तुम्हारे उपनिष्रुति प्रमाण सर्वा प्रमाणे मान लो ऐसा पूर्वक चल रहा है अंधा कहा नहीं ब्रग इ ओ कहा इंद्र का। इंद्र का था है। अरे वाह जो अंधा था लेकिन तो अंधा नहीं था कि जागृत में ना पहले उपदेश दिया जल में देखो अपने भी देखा और ने सोचा शरीर आत्मा है जो जल में दिखाई दे रहा है वही आत्मा है जर्पण दिखाई वही आत्मा है कपड़े वाला आत्मा बिना कपड़े वाला आत्मा देखा आधे कपड़े वाला आत्मा सब उसने देखा कहा कि ये ये आत्मा है समझे चला गया और ये सोचना नहीं नहीं आत्मा नहीं हो सकता ये तो यहाँ अंधा हो है, तो वह आनंदा रहता है और कभी यह अंधा नहीं है तो वह अंधा हो जाता है इसका तो ये वो नहीं आई ऐसे आत्मा नहीं है उस प्रसंग में उसने कहा है इंद्र का वचन विद्धो अविधो यहां विद्ध है बाना जैसे चोट लगा हुआ है अस्त्र शस्त्र से और वह अविराज चोट वाला है कोई घाव कुछ नहीं मस्त ठीक ठाक है रोगी और ये सर्वानुभव सोया पड़ा है श्रुति कहे ना कहे सर्वानुभव सिद्ध बात है, है।, है। अर्थात ने दुख का भाव सर्वानुभव सिद्ध है मान लिया तस्मात्म से अंधसन अंधस्नंदो विस्स न विदोतिपता से अवती तदीद भगव शरीरम अंधम भवती अनंदस्वती दहायुक्त अनंधवादी दोषा सुप्त निवारयती देहांध्दोष सुषुप्ति क्या व्याध्यापीड्यम सभी सुषुप्त तो दुखा अनुभव न और व्याधि व्याध्यादि से पीड़ा जो थी वो भी शिशु में जाने पर भी पीड़ा नहीं रह जाता है इसी तरह डॉक्टर लोग सोने की गोली दे देते हैं आज क्यों सोनी को देना पड़ता है क्या ये ऑपरेशन हो रहे है, कांड छाँट रखे हैं दर्द हो रहा है दर्द का भान ना हो जाए सोया आए तो दर्द का भान नहीं अभी बीच में जो अन्य भी दवाई देते दे हैं दे दे जो कि उसको क्यूरिंग कर देगा इलाज कर देता सुखा देता है हवा को ठीक कर देता है धीरे धीरे दर्द कम हो जाए तब धीरे धीरे आपको गोली देना बंद कर देंगे सोने की गोली अब आप कोई चलो तो नहीं अब तो ठीक हो जाओ विलेक्शन प्रक्रिया नींद की गोरी बहुत बड़ा काम करता है, है? अन्य दवाइयों का काम करने देता है ढंग से यदि आप जगह रहेंगे तो हाई हाई करते रहेंगे हिलते डुलते रहेंगे दर्दियाँ परेशान रहेंगे तो इलाज नहीं हो पाएगा फिर घाव जो भी हो रहा है वो सुखेगा ही नहीं आपके टेंशन के वहां पर ठीक से है काम नहीं करेगा दवाइयाँ इसलिए आपको टेंशन फ्री कर दिया जाता है सो जाओ भाई तब की दवाई अपने जब पर जाकर ठीक ठीक काम करने लगते हैं वहाँ और कई बार बेवकूफ बनाने के लिए होता है हाँ दवाई बुद्धि को बेकूफ़ बनाने के लिए जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते रॉड वॉड डालते हैं ना स्टील के रॉड डाल दिया हड्डी में आओ मन में जागृत रहेगा ना तो बात फिर देगा उसको टिकने नहीं देगा अंदर में कोई लोहावा को कैसे टिकने देगा एक छोटा सा चील कोई चीज गट जाए क्या करता है मन वहीं जाते रहेगा धीरे धीरे उससे सड़ा देगा सड़ा छुड़ कर उसको बाहर फेंक देता है खत बाहर जाओ तो कहाँ से आ गया अंदर मेरा हिस्सा नहीं है ये बॉडी का मेरा बॉडी है ना वो मानते ना माने मेरा शरीर है मेरे शरीर में ये चीज है इसके अलावा कुछ भी अंदर आएगा तो मेरा नहीं खिड़ा उठ बाहर जाओ रॉड को तो तो कैसे मान लिया उसने इतना बड़ा रॉड घुसा दिया गया हा? उसको मेरा कैसे मान लिया इसे तरह उसको सड़ा देता मन को धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है वो भी हड्डी है मान मान है है वो वो लेना चाहिए वो भी मेरा है। मन मान ले इसके लिए छह महीने तक तो उसको की गोली देती रहती है सोते रहो सोते रहोते रह। धीरे धीरे जैसा है वैसा वो मान लेता है मन हा मेरा शेर ऐसा ही है नहीं तो डुप्लीकेट आंग डाल देते हैं दूसरे का चीजें किडनी पर डाल देते हैं ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं ना कई महीने महीने डेढ़ देर महीने की गोली क्यों देती है इसलिए देते हैं ना तो ट्रैंकलाइजर्स देते नहीं देंगे तो आदमी इलाज हो ही नहीं सकता सुशुप्ति तो में दुखा भाव है रोगा भाव है सब हो भाव दुकान तो, हो जाता है सर्वानुभव हो सकते नास्ती इतना सर्व सर्वजन प्रसिद्ध